के पंख की एक, एक और पेशकश। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार, संसार में प्रसिद्ध है, है विनोद कुमार दबे की कुछ गजलें दिल में अशकों का दरिया है इतनी कोशिशों के बाद भी तुम ही कहाँ भूल पाते हैं दीवारों से बचते हैं तो दरवाजे टकराते हैं कौन रुलाए कौन हसाए मुझको इस तनहाई में खुद के आंसू हाथों में ले खुद को रोज हसाते हैं जाने क्या लिख डाला है हाथों की तहरीरों में अपनी किस्मत की रेखाएं उलझाते हैं सुलझाते हैं तुझको किन ख्वाबों में खोजूं, जागी जागी रातों में खुद से इतनी दूरी है कि खुद को न ढूंढ पाते हैं तेरी यादें दिल में इस हद तक गहरी बैठ गई है तेरी यादों के दलदल में खुद को भूल जाते हैं तुमने सोचा होगा बिन तेरे हम खुश कैसे हैं? दिल में अशकू का दरिया है बाहर हम मुस्कुराते हैं इतनी कोशिशों के बाद भी तुम्हें कहा भूल पाते हैं दीवारों से बचते हैं। तो दरवाजे टकराते हैं दो तो तो वृद्धाश्रम माँ बाप, बाप ने मन्नतों का ढेर लगाया गारी होगा तब कहीं जाकर घर का चिराग पाया होगा तेरी, तेरी, तेरी सलामती खातिर दुआ अर्ज करने मंदिरों मस्जिदों मजारों पर शीश नवाया होगा तेरा, तेरा हर ख्वाब पूरा, पूरा करने की करने चाह, चाह में खुद के, के अरमानों का, का गला दबाया, दबाया होगा स्वयं के सपनों को, को आग लगाई होगी तब कहीं जाकर तेरा हर स्वप्न सजाया होगा और जब, जब तू उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आया आज सोच, सोच तुमने सब कुछ खोकर क्या, क्या पाया होगा तीन डर डर लगता लगता है, है, लगता लगता है इन रातों से, से, से इन रातों से डर लगता, लगता है, है लगता कब कौन कहा कैसे होगा इन बातों से डर लगता है पलकों के कह सपनों को अपने अश्कों में बह जाने दो इन सौंधी सौंधी आँखों के ख्वाबों से डर लगता है वो शख्स अभी जो गुजरा है उसके पाओ में अंगारे थे कैसे चलता जाऊं मैं इन राहों से डर लगता है वो यार मुझे तो कहता है दिल की बातें छुपा के रखता तेरे दिल में दबे दबे उन राजो से डर लगता है दबे दीवानों की दुनिया में कैसे नफरत जिंदा है नफरत की ज्वाला उगल रही उन आखों से डर लगता है पल पल रूप बदलती दुनिया लोगों के कितने चेहरे हैं, खंजर से और लोग डरे मुझे मीठी बातों से डर लगता है चार ये तेरे ही गुनाहों का साहिल है अब हमें यह फिक्र नहीं कि वो रूठ जाएगी ये पागल मछली समंदर से दूर कहा जाएगी किनारो पर मचेरों के जाल पड़े हैं फैले हुए फंस गई तो चाह के भी ना लौट पाएगी उसे अपने हुस्न का गुरूर है हमारी हमारी खता से। हुई लफ्ज बंद तैरती नजर आएगी बहुत मना लिया उसने मुझे छल कपट फरेब से हम जो रूठे इस बार तो देखती रह जाएगी मेरी नजमो में उसकी छाया मौजूद रहेगी ता उम्र, नाम मिटा तो गुम नामी के अंधेरों में खो जाएगी ये तेरे ही गुनाहों का साहिल है दवे मत डर उसकी जवानी तेरे आंसुओं में डूबती नजर, नजर आएगी अभी, अभी आप, सुन आप सुन रहे, रहे थे, थे। विनोद कुमार, कुमार दबी की कुछ, कुछ, कुछ गजलें।, गजलें। वाचक स्वर पर भारती परिमल